फिर ईश्वर के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो जल पवन के साथ चलता है जिससे सबका पालन होता है उसको सदा शोधो जिससे आप लोग प्रशंसित हैं फिर ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो अद्वितीय जगदीश्वर सब लोगों के कल्याण के लिए सृष्टि की आदि में वेदों का उपदेश करता संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है जो अंतरयामी अपार शक्ति सब आपदाओं को सहता है उसी सर्वोत्तम प्रशंसा योग्य की आप लोग प्रशंसा करें अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की विद्या और धन की वृद्धि के लिए बद्ध परिकर अर्थात कटिबद्ध होते हैं वे सुखी होते हुए प्रशंसनीय होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक उत्पोमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सविता नदियों के मार्ग को उत्पन्न करता सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता वैसे न्याय मार्गों को अच्छे प्रकार चलाकर विद्या और शिक्षा का प्रकाश तुम करो अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो पालना करता हुआ ईश्वर समस्त जगत का निर्माण कर और उसी की रक्षा कर सिद्ध करने वाले पदार्थों को देकर समस्त विश्व को सुखों से परिपूर्ण करता है वह एक उपासना के योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों जिस ईश्वर ने बहुत पुष्प और फल युक्त औषधि सबकी आधारभूत पृथ्वी और बिजली आदि पदार्थ उत्पन्न किए हैं वही आप लोगों को उपास्य है अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो राजा जन वृत्तों और सेवकों को श्रेष्ठ भोजन आदि देकर आनंदित करते हैं वे इस्तुति सेवने वाले होकर बहुत भोगों को प्राप्त होते हैं भावारथ जिस किसी के एक सहस्त्र वीर योद्धा सत्कार करके रखे जाते हैं वह चोरादिकों को निवृत्त कर सकता है फिर प्रकारांतर से विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावारथ जो मनुष्य युक्त आहार विहार करने वाले जितेंद्रिय होते हैं वे सब ऋतुओं में पांचों इंद्रियों से सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ जिनके वेद में पारंगत अध्यापक विद्वान प्रेम से उत्पन्न ज्ञान को देते हैं वे कभी दुखी वा आनंदित नहीं होते हैं भावार्थ जो शिल्पवेत्ता विद्वान जन औरों को शिल्प विद्या के दान से उत्कृष्ट करते हुए अंधे को देखते हुए के समान वा बहिरे को स्रम्ण करने वाले के समान बहुशुत करते हैं, वे इस संसार में पूज होते हैं, भावार्थ वे ही विद्वान हैं जो ओरों को शरीर-ात्मवल के योग से समर्थ और धनाढ्ड शूरवीर पुरशार्थी करते हैं, इस सुक्त में बिजली विद्वान � खेंद और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 13वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 12 ऋचा वाले 14 सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सोम के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सर्व रोग हरने बुद्धि और बल के देने वाले भोजन और पान अर्थात उत्तम वस्तु पीने की कामना करते हैं वे बलिश्ट वीर होते हैं अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान विद्या और मेघ के समान सुख की उत्पत्ति करते हैं और सदा पथ्य औषधी सेवी हुए औषधियों का सेवन करते हैं वे परोपकार करने को भी योग्य होते हैं अब राज विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राज पुरुष भयानक गोहत्या करने वालों को मारते हैं और उत्तमों की रक्षा करते हैं वे निर्भय होते हैं भावार्थ हे सेनास्थ मनुष्यों तुमको जो अनेकों सहाययुक्त दुष्टता करने वाले दुराचारियों को मारने और राज ऐश्वर्य का पुष्ट करने वाला हो वह सेनापति करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य जैसे सूर्य मेघ को धारण कर बरसाता है वैसे जो कर लेकर फिर देता है दुष्टों को रुकवा के श्रेष्ठों को यथा समय रोकता वह सेनापति होने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य वा बिजली मेघ की असंख्य नगरियों को छिन्न भिन्न करता है पृथ्वी पर अपरिमित जल बरसाता है वैसे जो प्रजा के लिए ऐश्वर्य का धारण करता है उसका निरंतर सत्कार करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य से छिन्न-भिन्न हुआ मेघ असंख्य बिंदुओं को बरसाता है वैसे जो शत्रु सेना पर शस्त्रों को बरसावे वह विजय को प्राप्त होवे अब प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे विद्वानों जिस प्रकार की विद्या अपने अर्थ चाहो वैसे दूसरों के लिए भी चाहो जिससे सब बहुत ऐश्वर्य वाले हों अब क्रिया कौशल विशे को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो वैद्य जन सूर्य किरणों से निस्पन हुए आउशध रसों को क्रिया से उतकृष्ट करके आप सेवते तथा औरों के लिए देते हैं वे शीघ्र अपने कारे को कर सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्य जैसे गौएं घास आदि को खाकर दूध उत्पन्न करती हैं वैसे महौषधियों का संग्रह कर श्रेष्ठ औषधियों को सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान जन धान्य अन्न को मटका डिहरा को जैसे वैसे विद्यार्थियों की बुद्धियों को विद्या और शिक्षा से तृप्त करते हैं वे राजा को सेवने योग्य होते हैं अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सज्जनों का धन औरों के सुख के लिए और दुष्टों का धन औरों के दुख के लिए होता है जो धन और ऐश्वर्य की उन्नति के लिए सर्वदा प्रयत्न करते हैं वे पुष्कल वैभव पाते हैं इस सुक्त में सोम बिजली राजा प्रजा और क्रिया कौशल के प्रयोजनों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 14वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 15वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान सूर्य और परमेश्वर के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य जैसे सूर्य किरणों से सबके रस को अपने प्रकाश से उन्नत करता वा शोधता है वैसे औषधियों के रस को जो कि रोग निवारण करने से आनंद देने वाला है उसको शिवते वा परमेश्वर के सत्य गुण कर्म स्वभाव और साधनों के अनुकूल कर्मों को करते हैं वे ही शीघ्र सुख को प्राप्त होते हैं भावारथ कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यदि ऐसे कहे कि जो ये लोक परस्पर के आकर्षण में स्थिर हैं इनका कोई और धारण करने वा रचने वाला नहीं है उनके प्रतिजन ऐसा सावधान देवी कि यदि सूर्यादि लोकों के आकर्षण से ही सब लोक स्थिति पाते हैं तो सृष्टि के अंत में अर्थात जहां की सृष्टि के आगे कुछ नहीं है वहां के लोकों के आकर्षण के बिना आकर्षण होना कैसे संभव है इससे सर्वव्यापक परमेश्वर की आकर्षण शक्ति से ही सूर्यादि लोक अपने रूप और अपनी क्रियाओं को धारण करते हैं ईश्वर के इन उक्त कर्मों को देख धन्यवादों से ईश्वर की प्रशंसा सर्वदा करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस ईश्वर के पूर्वकल्प की रीति से और परमाणुओं से लोक लोकांतर का निर्माण किया जाता है जिसका अपना प्रयोजन केवल परोपकार को छोड़कर और कुछ भी नहीं है उस जगदीश्वर के उक्त काम धन्यवाद के योग्य हैं उनका तुम स्मरण करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे संप्राप्त अग्नि सूखे और गीले पदार्थ को भस्म करता है वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए प्रलय समय में जगदीश्वर सबका प्रलय करता है भावार्थ जो जगदीश्वर जगत का रचने वा कालना करने वा हरने वाला और मुक्ति में शुद्धाचरण करने वालों को दुख से पार करने वाला है जो इस शुद्ध ईश्वर में समाधि से नहा के पवित्र होते हैं वे सब जगत में सब जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं अब सूर्य के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे सूर्य महत्व से अपने प्रकाश से जल को ऊपर पहुंचाता रात्रि को विनाशता अति वेग और अपनी चालों से अद्भुत कामों को करता है वैसे हम लोगों को भी आरंभ करना चाहिए अब सूर्य के दृष्टांत से विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य अपने प्रकाश दान से अंधकार को नृत्य कर विचित्र संसार दिखलाता है वैसे विद्वान जन सत्य विद्या का उपदेश देने से अविद्या को निवृत्त कर विविध पदार्थ विज्ञान को प्रकट करते हैं वे विश्व के भूषित करने वाले होते हैं